गरलाद के शासन के बाद यक्षगण असुर को छोड़कर देवताओं के पास आ गए तब असुरों ने शुक्राचारी से जाकर कहा आचार्य हमारे सामने यह हमारा राष्ट्र नष्ट हो रहा है यज्ञ आदि शुभ कर्म हमें छोड़कर पुनः देवताओं के पास चले गए हैं अतः है, अब हम यहाँ नहीं ठहर सकते हम सब रसातल पोजार हैं इस शुक्राचा� और असुरों को संतावना देते हुए उन्होंने कहा, आप डरो नहीं, मैं अपने तेज से आप लोगों की रक्षा करूंगा। वृश्टि, अन्न, पृथ्वी, औषधियां, रत्न आदि सब मेरे आधीन हैं। उनका चौथा अंश ही देवताओं के पास है। उसे आपके कल्याण के लिए उन्हें मैं आपको सोचता हूं। शुक्रचारी के द्वारा असुरो मंत्रणा करने लगे जब तक शुक्राचार्य उनकी रक्षा करने की तैयारी कर रहे थे तब तक आप लोग असुर पर एकदम आक्रमण कर दें बच्चे कुछ असुर पाताल को खदेड़ दिए जाएंगे ऐसा विचार करके देवता लोग एकदम भाग खड़े हुए और असुरों का खूब संगार किया दानवगण दर्शत होकर शुक्राचार्य की शरण में आए द तीन डगों से पृथ्वी को बांध लिया, बलि भी बांधा गया, महाबल साली, जंबू और विरोचन मारे गए, देवताओं ने प्रमुख प्रमुख देवतों का संघार करके अपना पूर्व का बदला ले लिया है। अब आप लोग थोड़ी संख्या में शेष बचे हैं। इस पर सुकराचारी ने कहा, आप कुछ समय की प्रतीक्षा करें, मैं आपको एक चाल ब मैं मंत्र प्राप्त करने अभी महादेवजी के पास जाता हूँ उधर देवता लोग गुरु भ्रष्टपति जी की मंत्र नासी अग्नि को प्रशन कर रहे हैं महादेवजी की कृपा से मैं आप पर कृपा करूँगा आप लोग वन में वलकल धारण करके तब तक तपस्या कीजिए इस प्रकार देवता आपका संघार नहीं कर सकेंगे मंत्र प्राप्ति के बाद हम देवत और सभी की विजय होगी ऐसा शुक्रचारी के कहने पर असुर उनके आदेश को मानकर शांत रहे देवताओं के युद्ध के लिए आहान करने पर उन्होंने कहा हम सब लोग संसार के झगड़ों से दूर हो गए हैं आप लोग जाकर अब सभी लोकों पर अधिकार प्राप्त कीजिए हम लोग वन में जाकर तपस्या करेंगे इस प्रकार प्रलाद के कहने पर देवताओं ने युद्ध बंद कर दिया वे बहुत प्रसन्न हुए दैत्यों के युद्ध बंद करने पर देवता जहां-जहां से आए थे वहीं लौट गए इसके बाद शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से कहा कि तुम भी इसी प्रकार कुछ दिन शांत से रहो उस समय तक तुम्हारा कार्य सिद्ध न हो जाए तुम तपस्या करते रहो क्योंकि सभी इंद्र सहित देवता हमारे पिताजी के आश्रम में स्थित हैं इस प्रकार द्विज्यों से कहकर शुक्राचार्य जी महादेव जी के पास जाकर कहा मुझको इस प्रकार के मंत्र दीजिए जो मंत्र बृहस्पति जी को नहीं मालूम है जिससे दैत्यों का दुख दूर हो जाए शुक्राचार्य के इस प्रकार कहने पर महादेव ने कहा कि हे जिन मंत्र को तुम प्राप्त करना चाहते हो, उनके लिए तुम एक हजार वर्ष तक ब्रह्मचारी व्रत का पालन करो और सिर को नीचे करके कुंड के धूम्र करो। यदि तुम इस प्रकार नियम पूर्वक पालन करोगे, तो मुझसे वैसे ही मंत्र को प्राप्त कर सकोगे। देवाधिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार कहने पर शुक्राचारी ने उनके � हे hey प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है जिस प्रकार आप कहेंगे हम उसी प्रकार करेंगे इस प्रकार महादेवजी की आज्ञा से शुक्राचारिजी देवत्तों के लिए कुंड के धूम्रपान करने लगे इधर शुक्र के देवत्तों के पास जाकर मंत्र के लिए शिवजी कहने के अनुसार शिवजी के कहे अनुसार ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने लगे तथा उनका भेद देवताओं को मालूम हो गया। देत्तु की तपस्या और राज्यत्याग को एक चाल समझकर उनको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने देवताओं को अपना तीक्ष्ण शस्त्र लेकर वर्षपति को आगे करके देत्तु पर आक्रमण कर दिया। देत्त्य लोग बिना हथियार के शस्त्र से लड़ते हुए देखकर बहुत भयभीत हो गए तथा भाग जबकि हमारे गुरु तपस्या करने में निरंत हैं और हम लोगों ने युद्ध में हथियार डाल दिए हैं अपने मुख से ही हमने उनको विजय दे दी है तब देवता लोग युद्ध की रीति तोड़कर हम सबसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं हम लोग तो विश्वासपूर्वक तपस्या करने में निरंतर हैं और इस समय हमारे गुरु भी न हमारे साथ में स्त्री और वृत्त भी नहीं है हम कुछ भी कार्य नहीं करते हैं युद्ध में हम किसी प्रकार भी देवताओं से नहीं जीत सकते ऐसी स्थिति में हमको शुक्राचार्य जी की माता की शरण में जाना चाहिए जब गुरु के आने पर उनका सारा हाल बताएंगे अपने गुरु शुक्राचार्य के व्रत इत्यादि से निर्वत होकर लौटने पर हम असुरों ने इस प्रकार कहकर सबके सब मिलकर शुक्रचारी की माता के पास गए। उस समय वे बहुत भयभीत हो रहे थे। वहां जाने पर उनके सभी दुख दूर हो गए। डरते हुए असुरों को देखकर शुक्रचारी की माता ने उनको आश्वासन देकर कहा कि असुरगणों तुम ढहो मत मेरे पास ही रहो। यहाँ तुम्हें कोई बात का डर नहीं है। वहाँ पर भैसे रहित असुरों को देखकर देवताओं ने उनका खूब संघार किया। देवताओं के इस प्रकार देवतों के मारने पर देवी शुक्रचारी की माता बहुत क्रोधित हुई और देवताओं से कहने लगी कि मैं तुम सबको इंद्र से अलग कर रही हूँ। इस प्रकार क्रोध से कहकर देवी शुक्रचारी की माता ने देवराज इंद्र को इस्तम्भि� इंद्र को यक्ष के खंबे की तरह स्तंभित देखकर उन्हें पर्वत जानकर सभी देवता बहुत भयभीत हुए और भागने लगे देवों के इस प्रकार भागने पर विष्णु ने इंद्र से कहा कि तुम मेरे शरीर में घुस जाओ विष्णु के इस प्रकार कहने पर इंद्र उनके शरीर में घुस गए इंद्र को विष्णु द्वारा इस प्रकार सुरक्षित देखकर � मैं अब तुमको यही पर सबके सामने अपने तवबल से विष्णु saya साथ ही जलाती हूं इस प्रकार शुक्राचार्य माता से परास्त होकर दोनों देवताओं ने आपस में सलाह की विष्णु ने इंद्र से कहा कि इनसे हम दोनों किसी प्रकार बचें इंद्र ने कहा कि हे hey प्रभु मैं तो असमर्थ हूं और आप इनका तैयार देखकर उन्होंने सुदर्शन चक्र का ध्यान किया और शीघ्र ही स्त्री के वध करने को तैयार हो गए असुरों के संघार करने वाला वह सुदर्शन चक्र शीघ्र ही वहां आ गया और भगवान उस देवी को परम नर्षिंग कार्य करते देखकर क्रोधित हो गए और वैकुंठ निवासी लक्ष्मीपति होकर भी उन्होंने देवी सुक्राचारी क इस कठोर इस्त्रिवध को देखकर महर्षि ब्रह्मु बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान को शाप दिया कि हे hey विष्णु तुमने मेरी इस्त्री का वध कर दिया है इस कारण मैं तुमको शाप देता हूं कि धर्म के महत्व को जानकर भी तुमने इस्त्री का वध किया है अतः तुमको पृथ्वी पर मानव योनि में सात बार जन्म लेन भगवान विष्णु धर्म के नष्ट हो जाने पर बार-बार जन्म लेते हैं। इसके बाद ने भगवान विष्णु को सांप देकर स्वयं अपनी पत्नी के सिर को उठाकर शरीर धड़ से जोड़कर और हाथ में जल लेकर इस प्रकार बोले कि हे सत्यवादिनी, विष्णु के द्वारा मारे जाने पर मैं तुमको पुनः जीवित कर रहा हूँ। यदि मैंने धर्म के साथ सभी तत्त्वों का ज्ञान किया है और सर्वदा सत्यवचन का पालन किया है, तो तुम पुन हैं जीवित होकर उठो। भगु महर्षि के इस प्रकार कहने पर उनकी पत्नी इस प्रकार उठ बैठी, मानो सोकर उठी हो। देवी को जीती देखकर दसों दिशाओं में साधु साधु की अदर्श ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। परम साधवा� उनकी पत्नी जीवित देखकर इंद्र शुक्राचार्यजी से बहुत भयभीत हुए और इसी सोच विचार में उनको रात भर नींद नहीं आई